भागवत श्रीमदभागवत महापुराण ती गणेशा नम तृतीस्कंध अथ प्रथम उद्ध उर्दुर्जी की भेट श्रीशोकुवाच एवेतुरा पृष्ठ मैत्रेय भगवान्त्रव प्रवे न्यक्त स्वर्गृहृिमता श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जो बात तुमने पूछी है वही पूर्वकाल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्री जी से पूछी थी यद्वा अयम मंत्र कृद्व भगवान अखिलेश्वर गौरवेंद्र गृहम हेत्वा प्रवेशात्मसात्तम जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूध बनकर गए थे तभी दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे राजुवाच पुत्र भगवता मैत्रेय ना संगम कदावास संवाद ए तद प्रभो राजा परीक्षित ने पूछा प्रभो यह तो बताइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था नल्पार्थोदय विदुरस्या मलात्म भरी यथी प्रश्न साधुवादोपेश पवित्रात्मा विदुर ने महात्मा मैत्री जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा क्योंकि उसे तो मैत्री जी जैसे साधु सिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमावित किया था परीक्षित प्रत्याहत विप्रीतात्मा श्रुता मिती सुते हैं सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा सुनो श्री शोकुवाच यदा तु राजा सुता उन्न धर्मे नृष्टि भ्रतुर्यताबंधुन्वेश लाक्षा भवे दी सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धित्राष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी यदा सभायाम कुरुदेव दैव्याम सुतकर्म गर्म नयासन प्रश्नुषाया कुछ कुंकुमारी जब उनकी पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे उस समय द्रौपदी के आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और वह प्रवाह से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका तो धर्मे ना समयेन दायम सत्यावल वनागत दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधीक्षि का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञानुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा तब भी मोहबस उन्होंने उन अजाशत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया यदा चार्थ प्रहित सभायागद्गुरु जगात कृष्ण ना निपुंसा अमृता जनाली राजोले छतुंड महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब, जब जगदगुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे जो भीषमादि सज्जनों को अमृत से लगे पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया देते कैसे उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे यदो भवरम प्रवेशो मंत्राज पृष्ठ किल पूर्व जैन अथाह तन्मत्रन मंत्रिण वी फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धिताष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीतिशास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नेति कहते हैं अजात शत्रो प्रति यम तेक्ष जो जत्रा उन्होंने कहा महाराज आप आजाद शत्रु महात्मा युधिषि को उनका हिस्सा दे दीजिए वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं भ्रेम रूप काले नाक से तो आप भी बहुत डरते हैं देखिये वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुपकारे मार रहा है पार्थास्तु भगवान मुकुंदों गृहतवादेवेव आस्ते सुपुरदेव विनर्जिताशेदेवदेव आपको पता नहीं भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है वे यदवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारिकापुरी में विराजमान है उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा तो ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। है कुल कौशलायाम जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा तो जिसकी हां में हां मिलाते जा रहे हैं उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुस बैठा है यह तो साक्षात भगवान श्रीकृष्ण से द्वेष करने वाला है इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं अतः यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए सुधन धरेना प्रविद्ध को असत्यता विदु जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण दुशासन और शकुनि के सहित दुर्योधन के ओठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया है कम्रोपजुआवचम दास यदि न पुष्ट तस्वीन प्रतीप पर आस्ते निर्वासुतासु पुरा छवासान अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है या जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है इसके प्राण तो मत लो परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो अत्योल भ्रा भ्रातो पुरो मरमसुताड़ोपी तो स्वयं धन निधा जमायाम हो, भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख हुए अस्िनापुर से चल दिए स निर्गत कौरव पुण्यलब्ध हो गजा भया अनवाक्रमक पुण्य चिकितोव्याम प्रतिष्ठित हो याद सहस कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपात भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे जहां श्रीहरि ब्रह्मा रुद्र अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है परेशु पुण्योपवनाज कुंजु अपंको यु सरेश सरसो अनंतिंगलंकृतेशु चचार तीर्थातने जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित स्थान नगर पवित्र वन पर्वत निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे पर्यटन तो वे में ध्य विविध वृत्तिन सदा प्लुतोध शैरोधूत अलक्षित स्वैर अवधूतवेशता निचेरे हरिषण वे अवधूत वेश में स्वच्छंदतापूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे जिससे जन उन्हें पहचान न सके वे शरीर को सजाते न थे पवित्र और साधारण भोजन करते शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे नाव गेक चक्रत पत्रा मजितेन पार्थ इस प्रकार भारत वर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब तक भगवान श्रीकृष्ण की सहायता से महाराज महाराजिष्ठित पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे तत्र सुस्रावृत विनिम वनमारेडो जब संशयथान अनुशोचन सरस्वती प्रत्य गिया वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिल उसी प्रकार नष्ट हो गए थे जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए त्रिदस्यो सनसो मनोस् पृथो रथानेर से वायो तीर्थम सुदा गवाम गुह से जश्राद्धदेव सवे वहाँ उन्होंने तृत उषणा मनु पृथु अग्नि असित वायु सुदास गौ गुह और श्राद्धदेव के नामों से प्रसिद्ध ग्यारह तीर्थों का सेवन किया अन्या निचै द्विजदेव कृता निलायतना विष्णो प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिर हड़ी य कृष्ण मनुस्मरंती इसके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था उनका भी सेवन किया तत स्विवृद्य सुराष्ट्रमृद्धम सौवीर मुरुजांगला कालीनता तम भागवत द दर्शन वहां से चलकर धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र सौवीर मत्स्य और कुर्जांगाल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया सवासदेवाचरम प्रशांत बृहस्पते प्रतीहित आलिंग गाढ़ प्रणय नभद्रम स्वनाम प्रन भगवत प्रधानम वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे उन्हें देखकर प्रेम से आलिंगन किया और और उनसे अपने अपने आराध्य भगवान उनके आश्रित गाढ़िया का कुशल समाचार पूछा कच्चित पुराण पुरुषो स्व्यान वृत्तेर्ण आस कुसलं विधाज विदुर विदुर जी ने, विदुर जी ने कहने लगे, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से जगत में उतार लिया है वे पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए अब श्री बजदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना। कच्चितम परिवर हम कुरशियों के परम श्रहित और पूज्य वसुदेव जी जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनके सभी मन चाही वस्तुएं देते आए हैं आनंद पूर्वक है न किथाधि प्रद्युम्न आस्ते सुखमीरिभा भगवत भव, भव, लेन ले आराध्य विप्रांत मर्गे उद्धव जी यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना? जो पूर्वजन्मे काम देव थे तथा जिन्हें देवी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। निपासनाशाम परूरात साष्णु भोज भोज और दासर्हवी यादवों के अधिपति महाराज उग्र से इन तो सुख से है ना जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया कस्य धरे कशिधरे आस्ते सुत सदीक्ष आस््रथिना साधु सांब असूत जाम्बवती व्रताम गुहम ज्योम तो अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्रीकृष्ण तन सांब सकुशल तो है ना ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं अनेकों व्रत करके जाम्बती ने इन्हें जन्म दिया था मंथ कत्युन आस्ते धनुरहस्य युनाल धनु रह गतिम तदीयाम गतिर दुरापम ने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है वे सातिकी तो कुशल पूर्वक है ना वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है कश्चि बुध स्वस्थ मीव आस्ते सफल कपुत्र भगवत प्रपन्न या कृष्ण पादाकित मार्ग पांसो अचे प्रेमा विभिन्न धैर्य भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे कस्य शिवम देवक भोजपुत्र विष्णु प्रजाजा देव मातु या वै स्वगर्भेण तथार विता भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना जो देवमाता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं जैसे वेद त्रय यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था निरुद्धः आप भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुख पूर्वक है न जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतकरण चरुष्ट के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं अहंकार हंक, बुद्धि और मन ये अंतकरण के चार अंश हैं। इनके अधिष्ठाता क्रमशः वास्ुदेव संकर्षण प्रत्युम्न और अनिरुद्ध हैं। अपे निजात्मदेवं एवं अन्य हृदय सत्यात्मज चारुदेश गदादय स्वस्थ चलंती सौम्य सो सोम्य स्वभाव उद्धव अपने श्रीदेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हृदय सत्य भावानंदन चारुदेशन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं ये सभी कुशलपूर्वक हैं ना अभी सदुर्भ्याम विजयाचिताभ्याम हाँ धर्मेर धर्म परिपातिम दुर्योधु दु, दुर्योधनो तप्यत सभायाम्राज्य लक्ष्म विजयानृत्या महाराज युधिष्ठर अपने अर्जुन और श्रीकृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना मैदानों की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डा हुआ था किंवा कृताघे स्वगम मत्यम भीमोिमुंचंगतम रणभुर न से मार्गम गायाचरों विचित्रम अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीम ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे तब उनके पैरों की धमक से धरती ढोलने लगती थी कश्चिधा रथ यूथपान गांडी वदन मो पर था रास्ते अलक्षित तो हो जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरातवे धारी अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे वे रथी और युद्ध पतियों का बढ़ाने वाले अर्जुन तो प्रसन्न है ना? यमा रेमात न्थे वृथो पक्ष मृदेणाम पालक जिस प्रकार नेत्रों की रक, पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठरादि जिनके सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका पालन लालन किया है वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुण इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए अहो पृथापिर्भकार थे राजर्षि विना पिते नज्ञ कबीरोत अहो विचारी कुंती जो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्रायसी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था सौम्यानुशोचे सो सोचे पतन तम भ्रात्रे परे विद्युत निर्या पितो सपुर अहम तुत्रान सम्रते सौम्य स्वभाव उद्धव जी मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले उन राष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की मां में हां मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया सो सोहम हरे भर्त्यो चा विधा तो नान्योपल पदवीं प्रसाद चराशंत विस्महोत्र किंतु भाई मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है जगत विथाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूं नो नम नृपाणाम त्रिमधोत्थाणाम मही मुहताम चमो बधात्रपन्नार्ते भगवान यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए फिर भी भगवान ने उनकी इसीलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते हैं जो धन विद्या और जाति के मद से अंधे होकर कुमार्गामी हो रहे हैं और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे अजस्य जन्म पथ नाश नोर योगम परो गुणा नाम कर्म तंत्र उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा तपन्नाखिलोकपान अवस्थिता अनुशासने स्वे अर्था जात वार्ता की तीर्थ की अतः मित्र जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपने शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदकुल में जन्म लिया है उन पवित्र कृति श्री हरि की बातें सुनाओ इ श्रीमदभागवते महापुराणे वारमशायाम तृतीय स्कंधे विद्रोद्धौ संवादे प्रथमोध्या